सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक नो जलो विरह की आग में पलटू दास के शब्द विरह के सागर हो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 तुलसी तो केवल सातवें तक जाते हैं। वो 700 सौ तक यात्रा करते तुलसी जी की यात्रा कोई बड़ी यात्रा नहीं सातवें स्वर्ग तक तो कोई भी चला जाता है तो छोटे मोटे संतों का काम उन्होंने कहा क्या 700 स्वर्ग होते मैंने कहा 700 स्वर्ग और 700 सौ नर्क वो राम उस धंधे में बहुत कुशल है इस बीच राम मुझे मिलके गए थे तो मैंने उन्हें समझा दिया था कि तुम क्या क्या, क्या कहना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 सब उनको मैंने कहा था कि ये ये करना तुम तो। फिर उन्होंने कहा कि क्षमा करिए सत्य कहूं कि शांत बना अब जब कोई ऐसा पूछे कि सत्य कहूं कि शांत बना तो किसकी हिम्मत जो कहे कि शांत बना दो सत्य ना कहो तो उन्होंने कहा सत्य कहिए उन्होंने तो कहा कि तुम्हारा लड़का है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 जोगिया के लाल लाल अखिया हो जस कावल के फूल हमारी सुरख चुनरिया हो दोनों भय तूल जोगिया के ब गुदरिया हो होई जाब फकीर गगना में जोर गंग जमुन के बिचवा हो बहे जिर हिर ते ठियाँ जोड़ल सने हो हरिले खाबर पावल हो गावे पलटू दास प्रेम बान जोगी मारल हो कसके ही अमोर्श पलटू दास कहते मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मेरे गुरु ने मेरे साथ किया प्रेम बान जोगी मारल हो कसके ही अमोर्श ऐसा कस के तीर मारा मेरे हृदय में मेरे गुरु ने कि आर पार हो गया वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा प्रेम बाण जोगी मारल हो कस के ही मोर जोगी आके लाल लाल आखियां हो जस कमल के फूल जब मैंने अपने गुरु को देखा था और उनकी मधमस्त आंखें देखी थी लाल लाल आंखें जैसे कमल के फूल के लिए हो तभी से मैं उनका दीवाना हो गया वो मस्ती वह में छाई हुई शराब वो किसी परलोक का नशा वो कुमार उनकी चाल वो उनका उठना वो उनका बैठना जोगिया के लाल लाल आखियां हो उनकी आंखें लाल थी किसी रंग में डूबी थी जैसे सुबह का सूरज आंखों से निकल रहा हो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 दूरी ही ना बचे भेद ही ना बचे संदेह शंकाएं तर्क वितर्क विवाद बहुत पीछे छूट जाए तभी वह परम अनुभूति घटित होती तभी वे द्वार रहस्यों के खुलते हैं गगना में सिंगिया बजाई हो ताकिन मेरी ओर और।, और जब ऐसी एकता घटी तब गुरु ने गगन में चढ़के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 मीठे मीठे गीत सुनाए ये नदिया का शोर उल्टा बादल देख देख के नाच उठा मनमोहर सावन की अलबेली रुतने कैसा रंग निकाला चंचल बादल झूम के छाए गाये मन मत वाला यूं मेरी मखमूर जवानी हवा में तीर चलाए जैसे एक अनदेखा सपना आंखों में लहराए बिना मीत के प्रीत निभाऊ मेरा प्यार निराला चंचल बादल झूम के छाए गाये मन मतवाला एक अनदेखे प्यार को मेरा प्यार भरा दिल तरसे छाई है घनघोर घटा पर क्या जाने कब बरसे सोच रही हूं किसे बनाऊं जीवन का रखवाला चंचल बादल झूम के छाए गाय मन मतवाला जल्दी ही रोना गाने में बदल जाता है जल्दी ही विरह की अग्नि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 ही ठैया जोरल सने यहा हो हरि ले गयो पीर गंग जमुन के बिचवा हो बहे झिरझ नीर इस प्रतीक को समझना प्रयाग को हम महातीर्थ कहते हैं ये भौतिक प्रयाग से प्रयोजन नहीं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 उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है जोगिया अमर मरे नहीं हो पुजवल मोरी आस करम लिखा बर पावल हो गावे पलटू दास पलटू दास कहते हैं घबराना मत रास्ता अंधेरा हो चिंता न लेना कंट का कीण हो लौट मत जाना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 मंडली मंडली चौखट चौखट झाझिन झाझिन डिग तट डिग तट मन की तान उड़ाना लेकिन मेरे दुखों के साझी मेरे दर्द नगाना ओ तंबूर बजाते राही गाते राही जाते राही साजन देश को जाना सोच भरे मुख जहर पिए मन उनकी आस बंधाना झनन झनन जन, झन जन, झनन झनन जन, झन गीत मिलन के गाना गली गली में सावन ऋतु की मस्त पवन बन जाना ओ तंबूर बजाते गाते रही, जाते रही, साजन देश को जाना जीवन का एक ही लक्ष्य साजन देश को जाना ओ तंबूर बजाते राही गाते राही जाते राही साजन देश को जाना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 जित है